रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद का संदेह संदेह केवल ठाकुर ठाकुर के, के उपदेशों या व्यवहार तक ही सीमित न था। था। एक बार तो उन्होंने उनके चरित्र पर भी हुआ था। उस दिन वे की अनुमति से काली मंदिर में ही रात को ठहरे थे विविध प्रकार के ईश्वरीय प्रसंग में रात के करीब दस बज गए भोजन करके दोनों एक ही कमरे में सोए आधी रात को अचानक नींद खुल जाने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर कमरे में नहीं है दरवाज़ा खुला पड़ा है संभव है वे बाहर टहल रहे हों यह सोचकर योगिन उनकी तलाश में बाहर आए एक तो आधी रात का समय फिर निर्जन स्थान स्निग्ध चांदनी छिटक कर चारों दिशाओं को आलोकित कर रही थी फिर भी ठाकुर कहीं दिखाई नहीं पड़े अब योगिन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो फिर क्या वे पत्नी के पास सहन करने गए हैं तो क्या वे भी मनमुख से एक नहीं हैं इस प्रसंग में उन्होंने बाद में कहा था इस विचार के उठते ही मेरे मन में संदेह भय आदि अनेक भावों ने एक साथ उदित होकर मुझे अभिभूत कर डाला बाद में मैंने निश्चय किया कि भले ही यह घटना अत्यंत कठोर और रुचि विरुद्ध हो, हो पर सत्य का पता लगाना ही होगा बाद में निकट के एक स्थान पर खड़ा होकर मैं नौबत खाने के द्वार की ओर टकटकी लगाए ताकता रहा थोड़ी ही देर बाद पंचवटी की ओर से पादुका की ध्वनि सुनाई पड़ी और देखते ही देखते ठाकुर आकर सामने खड़े हो गए मुझे देखकर वे बोले क्यों रे तू यहाँ क्यों खड़ा है उन पर मिथ्या संदेह करने के कारण मैं लज्जा और भय से सहम कर सिर नीचा किए खड़ा रहा इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका ठाकुर मेरा चेहरा देखते ही सारी बातें समझ गए और मेरा दोष न मानकर आश्वासन देते हुए बोले ठीक है ठीक है साधु को दिन में देखना रात में देखना तभी विश्वास करना ठाकुर परीक्षा में खड़े उतरे और उस दिन उसी समय एक अलौकिक दृश्य देखने के फलस्वरूप योगिन के मन से भी संदेह का पर्दा सदैव के लिए उठ गया तथा उसके स्थान पर अटल श्रद्धा एवं तीव्र प्रेम का उदय हुआ ठाकुर अब पंचवटी की ओर से लौट रहे थे तब योगिन की दृष्टि सहसा नौबत खाने के ऊपर की ओर गई उन्होंने चंद्र प्रकाश में देखा माता जी समाधि मग्न बैठी हुई हैं उस समय उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि माँ साधारण मानवी नहीं है संभवतः उसी दिन से योगिन सच्चे मात्र भक्त हो गए और ठाकुर के देह त्याग के पश्चात इसी भक्ति से प्रेरित हो अपना अधिकांश जीवन मातृ सेवा में ही नियोजित किया दक्षिणेश्वर के पश्चात हम योगिन को पुनः काशीपुर में देखते हैं गुरुगत प्राण योगिन उस समय अपने देह को भूलकर ठाकुर की सेवा में मग्न थे परंतु शरीर का भी तो अपना एक धर्म है अतः वे शीघ्र ही बीमार पड़ गए इस पर ठाकुर ने अत्यंत दुखपूर्वक कहा सेवा में त्रुटि न हो इसलिए तुम लोग अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो पर तुम लोगों का स्वास्थ्य यदि बिगड़ जाए तो मेरी देखभाल कौन करेगा बच्चों तुम लोग इतनी देरी से खाना पीना मत करो उसके बाद से ठाकुर किसी को भी असमय खाने नहीं देते थे केवल ठाकुर की सेवा में ही योगिन तत्पर रहते हों सो बात नहीं सेवा के अवसर पर विधा कार्यों या बातों में भाग न लेकर वे आत्मचिंतन में निमग्न रहते थे स्वामी शिवानंद ने, ने कहा था काशीपुर में हम एक साथी थे योगिन खूब ध्यान करता था काशीपुर में ठाकुर की स्मृति के साथ योगिन और भी एक तरह से जुड़े हुए हैं महासमाधि के आठ नौ दिन पूर्व एक दिन ठाकुर ने योगिन को पंचांग लाकर बंगीय पच्चीस श्रावण से आरंभ कर प्रतिदिन का तिथि नक्षत्र आदि पढ़कर सुनाने का आदेश दिया तदनुसार उन्होंने श्रावण संक्रांति तक के सभी दिनों का विशेष विवरण पढ़ा 31 श्रावण का तिथि नक्षत्र आदि सुनने के बाद ठाकुर ने पंचांग रख देने को कहा उसी दिन शुभ पूर्णिमा को की रात 1 बजकर 6 मिनट पर 16 अगस्त अट्ठारह सौ ठाकुर देव त्याग कर महासमाधि में लीन हुए